मुक्ति और उसके उपाय गृहस्थाश्रम और निष्काम कर्म जो लोग परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर सभी फलाकांक्षाओं को त्याग कर यथार्थ निष्काम भाव से संसार का कर्म करते हैं वे गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी ही हैं वेद के अनुसार अधिक श्रद्धा होने पर उत्कृष्ट गृहस्थ देवता और यति के तुल्य होते हैं जैसे श्रद्धादिक्यातु तो कृष्णाच्य गृहो देवा भगवान शिव ने कहा है ब्रह्म मंत्रोपास का्राह्मण क्षत्रियाद यश्रमे सी गेयस्ते यत प्रिय महाणतंत्र्यास मुख्यतः दो प्रकार का है विद्वत्त संन्यास और विविधिता सन्यास पिछले अध्याय में जिस सन्यास की बात कही गई थी वह है विद्वत्त संन्यास अब परायण गृहस्थ लोगों का सर्व प्रकार कर्म त्याग कर्म फल त्याग रूप निष्काम कर्म अनुष्ठान की बात जो कही जा रही है वह है विविधिता सन्यास इस विविधिता सन्यास का कम से कम कुछ दिनों तक पालन किए बिना विद्वत सन्यास में साधक का अधिकार पैदा नहीं हो सकता यहाँ कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि निष्काम कर्म किए बिना साधक को कर्म त्याग रूप सन्यास का अधिकार यदि प्राप्त न होवे तो फिर विवाह किए बिना जो लोग उर्धरेता आश्रम में प्रवेश करते हैं अर्थात गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना यौवन अवस्था में ही कर्म त्याग रूप संन्यास ग्रहण करते हैं उनका विविधा संन्यास कब होता है वस्तुतः ईश्वर का नियम सबके लिए समान है मानवात्मा के परित्राण के लिए परमात्मा ने जो सुंदर नियम बनाए हैं मुक्ति लाभ के लिए प्रत्येक मनुष्य को उन सभी नियमों से धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ता है अतः जिन महात्माओं को जीवन की प्रथम अवस्था में ही साधन पर्वत के उच्च श्रृंग पर आरोहन करते देखा जाता है उठे निष्काम कर्म का अनुष्ठान बिल्कुल करना नहीं पड़ता ऐसी बात नहीं है शास्त्रकार इन लोगों के लिए पूर्व जन्म के संस्कार स्वीकार करते हैं और पूर्व जन्म के साधन के अतिरिक्त भी वर्तमान जन्म में पुनः अत्यंत अल्प समय में ही पहले से लेकर अंत तक वे लोग सारे साधनक क्षेत्र को आसानी से पार कर जाते हैं अतः इस जन्म में भी वे निष्काम कर्म का अनुष्ठान बिल्कुल नहीं करते ऐसी बात नहीं है वे लोग अत्यंत अल्प समय में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने से जो चित्त की शुद्धि रूप महान लाभ होता है उसे अपेक्षाकृत अत्यंत सामान्य कर्तव्य कर्म के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं पिता माता या भाई बहन की सेवा अथवा किसी महान जनहितकारी कार्य में साधारण लोगों के अनजाने में ही अत्यंत सामान्य सहायता से ही बाल्यावस्था से उनमें कर्तव्य बुद्धि पैदा हो जाती है उसके बाद वही कर्तव्य बुद्धि थोड़े ही समय में पूर्णता को प्राप्त होती है और वे उससे अधिक उच्चतर साधन में अग्रसर होते हैं अतः जो लोग अधिकारी होकर ऊर्धरेता आश्रम ग्रहण करते हैं अथवा कर्म त्याग रूप संन्यास स्वीकार करते हैं उनका पहले ही कर्म साधन हो गया होता है